महाभारत शांति पर्व द्वांशोध्याय व्यास जी का अनेक युक्तियों से राजा युधिष्ठिर को समझाना वै सम्पानुवाच तुष्णि भूतम तो राजोच मानम युधिष्ठिर तपस्वी धर्म तत्व कृष्णद्वैपाय नो ब्रवीण वै जी कहते हैं जन्मे जय राजा युधिष्ठिर को चुपचाप शोक में डूबा हुआ देख धर्म के तत्व को जानने वाले तपोधन श्री कृष्ण द्वैपाल ने कहा व्यासवाच प्रजा धर्मोलोचन धर्म प्रमाण नृत्य व्यास जी बोले कमल युधिष्ठिर राजाओं का धर्म प्रजाजनों का पालन करना ही है धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए सदा धर्म ही प्रमाण है अनुतिषस्व राजन तुम अपने बाप अत के राज्य को ग्रहण करके उसका धर्मानुसार पालन करो तपस्या तो ब्राह्मणों का नित्य धर्म है यही वेद का निश्चय है तत्माण ब्राह्मणा शास्वतम भरतर्षभ तस्य धर्मस्य से कृष्ण से क्षत्रिय परिरक्षिता पर श्रेष्ठ व तब ब्राह्मणों के लिए प्रमाणभूत धर्म है क्षत्रिय तो उस संपूर्ण ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाला ही है यह स्वयं प्रतिहती स्म शासनम विषय रत सबुभ्याम निग्राह लोक विघातक जो मनुष्य विषयाशक्त होकर स्वयं शासन धर्म का उल्लंघन करता है वह लोक मर्यादा का नाश करने वाला है क्षत्रिय को चाहिए कि अपनी दोनों भुजाओं के बल से उस धर्मद्रोही का दमन करे प्रमाणम अप्रमाणम यह कुरिया मोहवश वा यदि पुत्र तपस्वी वाथ पापां जो मोह के हो प्रमाणभूत धर्म और उसका प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को अमान्य कर दे वह सेवक या पुत्र तपस्वी हो या और कोई सभी उपायों से उन पापियों का दमन करे अथवा उन्हें नष्ट कर डाले अथोनता वर्तमानो राजा प्राप्त धर्म विनश्यो नक्षे स धर्म इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा पाप का भागी होता है जो नष्ट होते ही धर्म की रक्षा नहीं करता वह राजा धर्म का घात करने वाला है ते तो धर्म हंसारो निहता सपदा अनुगाह सधर्मे वर्तमान स्व किमो पांडव राजा ही हन्या प्रजारक्षे चम पांडुनंदन तुमने तो उन्हीं लोगों का सेवकों सहित वध किया है जो धर्म का नाश करने वाले थे अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी तुम शोक क्यों कर रहे हो क्योंकि राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्मद्रोहियों का वध करे सुपात्रों को दान दे और धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करे युधिष्ठिर न ते वचनं युधि नीषंपोधर्म वरं युधिष्ठिर बोले संपूर्ण धर्मज्ञो में श्रेष्ठ तपोधन आपको धर्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान है आप जो बात कह रहे हैं उस पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है मैयावध्या बहवो घाति कर्माण में ब्रह्म ढंति च पतंति च परंतु ब्रह्मण मैंने तो इस राज्य के लिए अनेक अवध्य पुरुषों का भी वध कर डाला मेरे वे ही कर्म मुझे जलाते और पकाते हैं या कर्ता वा, वा वर्तते लोग फलम ने कहा जो मारे गए हैं उनके वध का उत्तरदायित्व किस पर है इस प्रश्न को लेकर चार विकल्प हो सकते हैं पहला सबका प्रेरक ईश्वर करता है या दूसरा वध करने वाला पुरुष करता है अथवा तीसरा मारे जाने वाले पुरुष का हठ बिना विचारे किसी काम को कर डालने का दुराग्रही स्वभाव करता है अथवा चौथा उसके प्रारब्ध कर्म का फल इस रूप में प्राप्त होने के कारण प्रारब्ध ही करता है ईश्वर ही साध साधु भारत पुरुष कर्म फल में शर गाम पहला भारत यदि प्रेरक ईश्वर को करता माना जाए तब तो यही कहना पड़ेगा की ईश्वर से प्रेरित होकर ही मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल भी को ही मिलना चाहिए। यथा जैसे कोई पुरुष वन में कुल्हाड़ी द्वारा जब किसी वृक्ष को काटता है तब उसका पाप कुल्हाड़ी चलाने वाले पुरुष को ही लगता है कुल्हाड़ी को किसी प्रकार नहीं लगता अथवा अथवा यदि कि उस कुल्हाड़ी को ग्रहण करने के कारण चेतन पुरुष को ही उस हिंसा कर्म का फल प्राप्त होता होगा जड़ होने के कारण कुल्हाड़ी को नहीं तब तो जिसने उस शस्त्र को बनाया और जिसने उसमें डंडा लगाया वह पुरुष ही प्रधान प्रयोजक होने के कारण उसी को उस कर्म का फल मिलना चाहिए चलाने पर तो चा परंतु कुंती नंदन यह अभीष्ट नहीं है कि दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का फल दूसरे को मिले काटने वाले का अपराध हथियार बनाने वाले पर थोपा जाए इसलिए सर्वप्रेरक ईश्वर को ही सारे शुभ शुभ कर्मो का कर्तित्व और फल सौंप दो कर्ता न पर विद्यतेमान एवम ए तुम कृतम यदि कहो पुण्य और पाप कर्मों का कर्ता उसे करने वाला पुरुष ही है दूसरा कोई अर्थात नहीं तो ऐसा मानने पर भी तुमने यह शुभ कर्म ही किया है क्योंकि दूसरे तुम्हारे द्वारा पापियों और उनके समर्थकों का ही वध हुआ है इसके सिवा उनके प्रारब्ध का फल ही उन्हें इस रूप में मिला है तुम भी निमित्त मात्र हो नहीं कशित क्विद्राजन दृष्ट प्रतिनिवर्तन पुरुषे राजन कोई कहीं भी दै, दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता अतः दंड अथवा शस्त्र द्वारा किया हुआ पाप किसी पुरुष को लागू नहीं हो सकता क्योंकि वे दैवाधीन होकर ही दंड या शस्त्र द्वारा मारे गए हैं यदि वा भविष्य त्रेसरा नरेश्वर यदि ऐसा मानते हो कि युद्ध करने वाले दो व्यक्तियों में से एक का मन्ना निश्चित ही है अर्थात वह स्वभावस हठात मारा गया है तब तो स्वभाववादी के अनुसार भूत या भविष्य काल में किसी अशुभ कर्म से न तो तुम्हारा संपर्क था और न होगा ही अथा भी पत्क्य कर्तव्य पुण्य पाप यदम लोके राजा मुद्यत दंडनम यदि कहो लोगों को जो पुण्य फल सुख और पाप फल दुख प्राप्त होते हैं उनकी संगति लगानी चाहिए क्योंकि बिना कारण के तो कोई कार्य हो नहीं सकता अतः प्रारब्ध ही करता है तो उस कारणभूत प्रारब्ध को धर्माधर्म रूप ही मानना होगा धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र से ही होता है और शास्त्र के अनुसार जगत में उद्ड मनुष्यों को दंड देना राजाओं के लिए सर्वथा युक्ति संगत है अतः किसी भी दृष्टि से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए तथा शुभाशुभ फलम चैते मति कर्म कर्मणस्त कर्म त्यज तम राज शोके मन कृथ भारत यदि कहो कि यह सब मानने पर भी लोक में कर्मों की आवृत्ति होती है लोग कर्म करते और उनके शुभ को पाते ही है ऐसा मेरा मत है तो इसके उत्तर में निवेदन है इस दशा में भी जिस कर्म के कारण उसके फल रूप से अशुभ की प्राप्ति होती है उस पापमूलक कर्म को ही तुम त्याग दो अपने मन को शोक में न डुबाओ वर्तमानस्य परित्याग तब राज भरत नंदन अपना धर्म दोष युक्त हो तो भी उसमें स्थित रहने वाले तुम जैसे धर्मात्मा नरेश के लिए अपने शरीर का परित्याग करना शोभा की बात नहीं है कुर्याद पराभवेत यदि युद्ध आदि में राग द्वेष के कारण निंद कर्म बन जा हो तो शास्त्रों में उन कर्मों के लिए प्रायश्चित का भी विधान है जो अपने शरीर को सुरक्षित रखता है वह तो पाप निवारण के लिए प्रायश्चित कर सकता है परंतु जिसका शरीर ही नहीं रहेगा उसे तो प्रायश्चित न कर सकते जीव मानस तम प्रायत कर प्रायश्चित नरेश यदि जीवित रहोगे तो उन कर्मों का प्रायश्चित कर लोगे और यदि प्रायश्चित के बिना ही मर गए तो परलोक में तुम्हें संतप्त होना पड़ेगा यदि महाभारत शांति पर बढ़ी राजधर्मानुशासन पर बढ़ी प्रायश्चित विधौ द्वा इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित्त विधि विषय बत्तीसवा अध्याय पूरा हुआ